राज फरीद के कुछ पद हैं सर्वर पंखी हेकड़ो फाही बाल पचास ईतन लहरी गढ़ सच्चे तेरी आश कवन सु अक्षरु कवन गुन कवन सुमणिया मंत कवन सु वेशो हव करी जित बसिया आवै कंत निवन सु अक्षरु खवन गुन जिहुआ मणिया मंत एत्रे भैने वेस करी तवसियावै कंत मति होती होई ईहा ना होइ ईहाना तानहोदे होय नीता ना हो अपु बंडाए कोई ऐसा भगत सदाए इक्फिकान गालाई सवना मैं सच्चाधनी हियाऊ न कही ठा मानिक अमोल वे सबना मन मानिक ठाहन मूलिम चंगवा जेतौ पिरी आसिक हियाऊ न ठाहे कहीद कृपा पूर्वक हमें इसका मर्म समझा दें। दे पश्चिम का एक बहुत बड़ा विचारक और नाटककार पेरिस की एक गली से गुजर रहा था सांझ हो गई थी एक भिखारी जैसा दिखने वाला आदमी उसके पास आया ऐसे हाव भाव से जैसे भीख मांगना चाहता हो लेकिन इसके पहले कि बैकेट उसे कोई उत्तर दे उसने जेब से छुरा निकाला और बैकेट की छाती में भोंक दी। बैकेट बेहोश होकर गिर गया वो आदमी पकड़ लिया गया पंद्रह दिन बाद बैकेट जब अस्पताल से बाहर निकला चोट घातक थी लेकिन पंद्रह दिन अस्पताल में वो यही सोचता रहा कि इस आदमी ने चोट की क्यों न कोई दुश्मनी दुश्मनी तो दूर कोई जान पहचान भी नहीं इस आदमी को इसके पहले कभी देखा ही ना था एक ही जिज्ञासा उसके मन में चलती रही अस्पताल से छूटूं तो सीधा जलखाने जाऊं कोई शिकायत नहीं थी मन में सिर्फ ये जानने की जिज्ञासा थी कि हमला इसने किया क्यों अकारण मालूम होता है आदमी पागल है पागल भी नहीं दिखाई पड़ता था अस्पताल से मुक्त होते ही वो जेल खाने गया आज्ञा के अधिकारियों से उसने उस कैदी के पास पहुंचा और कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है न तुम्हारे अपराध की निंदा करने आया न तुमसे यह कहने आया हूं कि तुम ऐसा न करते ये सब सवाल नहीं एक ही मेरे मन में सवाल है कि तुमने मुझे छुरा मारा क्यों कारण क्या है उस आदमी ने बैकेट की तरफ गौर से देखा और कहा कारण तो मुझे भी पता नहीं तुम ही परेशान हो ऐसा मत सोचो मैं भी पंद्रह दिन से यही सोच रहा हूं कि मैंने छोरा मारा क्यों न कोई जान न कोई पहचान न कोई दुश्मनी तुमने हां ना भी ना कहा था मैं भी अपने से यही पूछ रहा हूं तुम तो मेरे पास पूछने आ गए मैं किसके पास पूछने जाऊं कि मैंने छोरा मारा क्यों बैकेट का सारा जीवन बदल गया उस घटना से आदमी मूर्छित है क्यों का कोई उत्तर तुम्हारे पास भी नहीं किसी के प्रेम में पड़ गए क्यों किसी को देखते ही दुश्मनी हो जाती है देखते ही विकर्षण होता है क्यों किसी को देखते ही श्रद्धा आ जाती है कोई कारण नहीं एक अचेतन एक मूर्छ दशा है जैसे कोई स्वप्न में चलता हो या नशे में चलता हो घटनाएं घटती चली जाती हैं तुम उनके मालिक नहीं हो घटनाएं घटती हैं तुम उनके कर्ता नहीं हो तुम में घटनाएं घटती हैं लेकिन तुम्हारा नियंत्रण नहीं है तुम्हारे भीतर इतनी होश की किरण भी नहीं है कि तुम कह सको मैंने ऐसा क्यों किया बैकेट विद्यार्थी था दर्शन शास्त्र का लेकिन उस घटना के बाद दर्शन पर तो उसकी आस्था उठ गई क्योंकि दर्शन की तो सारी खोज यही है क्यों ऐसा क्यों है उस दिन के बाद उसने जो कविताएं लिखीं नाटक लिखे वो बड़े असंगत एप्सर्ड उनमें जेन फकीरों की झलक है लेकिन कोई तुक नहीं घटनाएं घटती हैं लेकिन कोई कारण नहीं है उसकी बड़ी प्रसिद्ध किताब है वेटिंग फॉर Godot, गोडोट की प्रतीक्षा पूरी किताब पढ़ जाने के बाद भी यह पता नहीं चलता कि गोडोट है कौन जिसकी प्रतीक्षा हो रही दो व्यक्ति हैं बस वो बैठे और ऐसा उनका ख्याल है गोडोट आने वाला है ऐसी उनकी धारणा है कि उसने आश्वासन दिया है कि मैं आऊंगा और वो एक दूसरे से बात करते हैं कि अभी तक गोडोट आया नहीं वो दूसरा भी इधर उधर देखता है, कहता पता नहीं क्यों देर हो गई और इस तरह बात चलती पूरा नाटक बस ये दो आदमी बैठे हैं एक कबाड़ खाने के पास और इनकी बात चलती है बड़े ऊब जाते हैं थक जाते हैं एक उसमें से कभी कभी क्रोधित हो जाता वो कहता मैं जाता हूं बहुत हो गई कब तक प्रतीक्षा करेंगे वो दूसरा भी कहता है चलो चले लेकिन जाते करते कहीं नहीं बैठे वहीं जाएं भी कहाँ जाने को है भी कहा करें भी क्या अगर प्रतीक्षा ना करें तो फिर प्रतीक्षा करते फिर दूसरा दृश्य आता नाटक का फिर वो बैठे फिर वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आज तो आना ही चाहिए आज तो बिल्कुल पक्का है फिर समय निकल जाता है फिर वो नहीं आता बस उसी की बात चलती ऐसे ऐसे प्रतीक्षा ही होते होते नाटक पूरा हो जाता जब इस वेटिंग फॉर गोडोट की फिल्म बनी तो जो डायरेक्टर था उसने बैकेट को पूछा कि आखिर ये तो बताओ ये गोडोट है कौन उसने कहा अगर मुझे ही पता होता तो मैंने नाटक में बता दिया होता तो मुझे भी पता नहीं पर ये गुड शब्द अच्छा है ये गार्ड से मिलता जुलता है इसमें कुछ गार्ड की भनक है ईश्वर की तुम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो प्रतीक्षा तुम भी कर रहे हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कोई आने वाला है कुछ होने वाला है कुछ होकर रहेगा लेकिन किसकी नहीं होता तुम भी नाराज हो जाते हो कहने लगते हो सब बेकार है छोड़ो छाड़ो पर जाओ कहां छोड़ छाड़ के भी कहां जाओगे जहां जाओगे वहां भी यही होगा वहां भी प्रतीक्षा करनी होगी प्रतीक्षा किसकी हो रही है इसका भी कुछ ठीक ठीक पता नहीं लेकिन बिना प्रतीक्षा किए भी कैसे रहोगे उसके सहारे समय गुजर जाता है गोडोट सही आभा कोई भी सही मोक्ष निर्वाण ईश्वर कोई भी सही लेकिन ये दशा है ये बैकेट का नाटक वेटिंग फॉर गोडोट पूरी मनुष्यता की कथा है आदमी की ये स्थिति है एक प्रतीक्षा है पता नहीं किसकी होना हो गया है क्यों हो गए इसका कोई पता नहीं कृत्य भी घट रहे हैं लेकिन क्यों तुम कर रहे हो इसका कोई जवाब ना दे सकोगे तुम्हारे होने का भी तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं तुम क्यों हो तुम अपने कंधे बिच कहोगे तुम कहोगे पता ही होता इस अंधेरी दशा में दो संभावनाएं एक संभावना तो यह है कि तुम कोई कल्पित अर्थ अपने जीवन को दे दो तुम किसी गोडोट की प्रतीक्षा करने लगो जिसका तुम्हें न पता है न जिससे तुम्हारा कभी मिलना हुआ है न तुम ठीक से जानते हो कि वो कौन है कोई ऐसे अर्थ की तुम अपने जीवन में कल्पना कर लो उस अर्थ के सहारे जीना हो जाएगा जीना तो क्या होगा आराम से मरना हो जाएगा ऐसे धीरे धीरे मर जाओ कभी पता ना चलेगा कि भीतर खाली पंथा वो अर्थ के जो तुमने कल्पित कर लिए उसके सपने तुम्हें घेरे रहेंगे और इसी तरह के अर्थ के सपने तुमने अपने आसपास खड़े कर लिए बाप मेरे पास आता है वो कहता है बेटे के लिए जी रहा हूं इसका बाप इसके लिए जी रहा था इसका बेटा अपने बेटे के लिए जिएगा कौन किसके लिए जी रहा है? पत्नी से पूछो वो पति के लिए जी रही है पति से पूछो वो कहता है कि परेशान हो रहे हैं मेहनत कर रहे हैं श्रम कर रहे हैं पत्नी के लिए जीना है छोटे बच्चे हैं उनकी विवाह करनी है शादी करनी पढ़ाना लिखाना वो क्या करेंगे वो भी यही करेंगे उनके छोटे बच्चे होंगे उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे उनकी शादी विवाह करेंगे अगर तुम आदमी की जिंदगी को गौर से देखो तो तुम जो भी कारण से जी रहे हो तुम पाओगे वो कल्पित है लेकिन बिना कल्पना के जीना भी तो बहुत कठिन है निचय ने कहा है उस आदमी को मैं आदमी कहूंगा जो बिना कल्पना के जीने को समर्थ हो जो जीवन की सच्चाई के साथ जीने को समर्थ हो सच्चाई कोई भी हो किसी कल्पना के ताने बाने न बने पर ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है फ्राइड ने किताब लिखी है धर्म के ऊपर द फ्यूचर ऑफ एन एल्यूजन एक भ्रम का भविष्य उसमें उसने सिद्ध करने की कोशिश की धर्म बिल्कुल मनुष्य की भ्रमणा है मन का ही खेल है किसी ने फ्राइड को पूछा कि अगर ऐसा है तो एक ना एक दिन मनुष्य भ्रम से मुक्त हो जाएगा और धर्म से मुक्त हो जाएगा फ्रायड ने कहा कि वो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मनुष्य कभी भ्रम के बिना जीने को राजी होगा ये बात संदिग्ध है मनुष्य बिना भ्रम के जी कैसे सकेगा साधारण उपाय एक ये है कि तुम कोई भ्रम खड़ा कर लो कोई इंद्रधनुष खींच लो आकाश में जो कभी मिलता भी नहीं लेकिन जिसके मिलने की आशा बनी रहती है ऐसे तुम खिंचते चले जाते हो ऐसे मौत करीब आ जाती है एक दिन तुम डूब जाते हो करोल में एक को छोड़कर अधिक लोग ऐसे ही जीते उनका संसार भी सपना है उनका धर्म भी सपना है उनके सिद्धांत भी सपने हैं उनके शास्त्र भी सपने उनकी गृहस्थी भी सपना है उनका संन्यास भी सपना है सपने का कोई भी संबंध नहीं है वस्तु से सपने का संबंध चित्त की दशा से मूर्छित आदमी बिना सपने के जिएगा कैसे सपने का कारण विज्ञान से पूछें। आदमी रात सपने क्यों देखता है तो वे कहते हैं इसलिए देखता है कि अगर सपने ना देखे तो नींद टूट जाए तुम उल्टा सोचते हो तुम सोचते हो रात भर सपने चलते रहे इसलिए ठीक से सो ना पाए मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर सपना ना चले तो तुम बिल्कुल ना सो पाओगे सपना तुम्हारी नींद को बचाता है तुमको रात नींद में भूख लगी अगर सपना ना हो तो नींद टूट जाएगी भूख नींद तोड़ देगी तुम सपना देखते हो कि पहुंच गए अपने फ्रिज के पास सामान निकाल लिया सपने में तृप्ति भर भोजन कर लिया सपने में लेकिन इस सपने ने नींद को नहीं टूटने दिया नींद की भूख को झूठे भोजन में छिपा दिया अलार्म की घंटी बजी, नींद टूट जाएगी लेकिन सपने में तुम सुनते हो मंदिर की घंटी बज रही है। एक सपना आ गया मंदिर की घंटी बज रही है। अब नींद के टूटने की कोई जरूरत नहीं तुमने अलार्म को भी अपने सपने में समाविष्ट कर लिया अब तुम मजे से करबट लेकर सो जाओ वैज्ञानिक कहते हैं सपना नींद को बचाता है सपने तो उन्हीं के समाप्त होते हैं जिनकी नींद ही समाप्त हो जाती कृष्ण ने गीता में कहा है या निशा सर्वभूतायाम तस्याम जागृति में जो सबकी रात है योगी सही में तब भी जागता है स्वप्न तो किसी बुद्ध पुरुष के ही समाप्त होते हैं क्योंकि उसकी नींद ही समाप्त हो गई अब बचाने को ही कुछ ना रहा सपने की कोई जरूरत ना रही जैसे रात में सपना है वैसे दृण में अर्थ प्रयोजन सार्थकता दायित्व ऐसे सपने हैं दिन के दिन के सपने हैं रात के सपने हैं वो तुम्हारी नींद को बचाते एक और ढंग भी है जीने का वह सारे सपनों को नींद को तोड़कर जीना झूठे अर्थ नहीं अपने मनोकल्पित अर्थ नहीं जगह खाली है माना लेकिन गोडोट की प्रतीक्षा नहीं क्योंकि जिसको हम जानते नहीं उसकी प्रतीक्षा क्या करनी उसकी प्रतीक्षा में माना कि समय भरा हुआ निकल जाएगा लेकिन हाथ क्या आएगा उसकी प्रतीक्षा में माना कि ज्यादा बेचैनी ना लगेगी कुछ करने को लगता रहेगा खाली ना मालूम पड़ोगे भरे रहोगे लेकिन उस भरावट का भी क्या मूल्य है जो कभी घटने वाली नहीं जागे हुए पुरुष का एक और जीवन है उस जीवन का संबंध कोई अर्थ निर्मित करने से नहीं है वरन जागने से है। जागते ही उस अर्थ की प्रती होनी शुरू होती है जो अस्तित्व में छिपा है फिर तुम गोडोट की प्रतीक्षा नहीं करते फिर किसी की प्रतीक्षा नहीं करते फिर तो अस्तित्व में जो छिपा है उसका नर्दन शुरू हो जाता उसे तुम आंख भर देखते हो कहना ठीक नहीं कि देखते हो उसे तुम अनुभव करते हो क्योंकि तुम भी वही हो तुम वही अर्थ हो जो छिपा है वृक्षों में तुम वही अर्थ हो जो छिपा है पहाड़ों में पर्वतों में तुम वही अर्थ हो जो बहता है झरनों में गाता है पक्षियों में तुम वही अर्थ हो जिसका नाम परमात्मा है वो अर्थ तुमसे दूर नहीं तुम उसकी कल्पना नहीं करते तुम उसका सपना नहीं देखते तुम उसका प्रक्षेपण नहीं करते तुम तो मौन और शून्य और शांत हो जाते हो उस शांति में जो है वो प्रकट होता है तुम तो अपने भीतर बिल्कुल खाली हो जाते हो तुम तो कहते हो ना कुछ करने को है ना कुछ जानने को है ना कुछ खोजने को है तो तुम चुप हो जाते हो मौन हो जाते हो उसी मौन में अचानक एक गूंज उठती है ये गूंज तुम्हारे मन की नहीं एक गीत पैदा होता है ये गीत तुम्हारा आयोजित नहीं है तुम पाते हो कि तुम स्वयं इस गीत की एक लहर हो तुम इस गीत की ही एक कड़ी हो गीत तुमसे पहले भी चलता था गीत तुम्हारे बाद भी चलता रहेगा तुम बस बीच की एक श्रृंखला हो एक कड़ी हो जिस दिन ऐसी प्रतिति होती है उस दिन है मोक्ष फरीद के शब्दों में कहें उस दिन है प्यारे से मिलन उसके पूर्व अंधेरे में टटोलना है और ये दो दिशाएं अंधेरे में टटोलते टटोलते तुम घबरा जाओ तो मन की कल्पनाएं कर लो उनकी मन की कल्पनाओं में ही डूबे रहो ये सांसारिक व्यक्ति की अवस्था है किसे मैं ग्रस्त कहता हूं वो जो सपनों में खोया है तुम्हारे घर के कारण मैं तुम्हें ग्रस्त नहीं कहता न तुम्हारी पत्नी न तुम्हारे बच्चों के कारण तुम्हें ग्रस्त कहता हूं तुम ग्रस्त हो अगर तुमने सपनों के घर बनाए तुम्हें मैं संन्यास्त कहूँगा अगर तुमने सपनों के घर छोड़ दिए अगर तुम यथार्थ में जीना शुरू हो गए तो तुम्हारे जीवन में सन्यास का प्रादुर्भाव हुआ तब किसी की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती जो घटना है वो अभी घट रहा है कल की फिर कोई जरूरत नहीं है जो हो रहा है वो अभी हो रहा है इसी क्षण जीवन की महाघटना मौजूद है इसी क्षण अस्तित्व अपने शिखर पर है अस्तित्व सदा ही शिखर पर है उससे नीचे अस्तित्व होना जानता ही नहीं इसी क्षण नाच चल रहा है इसी क्षण उत्सव है कल नहीं आने वाले क्षण में नहीं तो इसको तुम कसोटी समझना अगर तुम आने वाले क्षण के लिए जी रहे हो कि कल कुछ होगा तो वेटिंग फॉर गोडोट तो तुम गोडोट की प्रतीक्षा कर रहे हो जिसका तुम्हें कुछ भी पता नहीं है अगर तुम अभी जी रहे हो इस क्षण जो हो रहा है उसमें जी रहे हो तो तुमने सारी प्रतीक्षा छोड़ दी तुम जीवन को उपलब्ध हो गए इस जीवन को ही परमात्मा कहा है वो एक शब्द है परमात्मा इस जीवन की तरफ इशारा है वो शब्द तुम्हें ठीक ना लगे क्योंकि इस सदी में उस शब्द की सार्थकता धीरे धीरे खो गई है तो तुम दूसरा शब्द चुन लेना कहना अस्तित्व कहना जीवन महाजीवन या जो तुम्हें रुचि कर लगे किसी शब्द पर मेरा कोई आग्रह नहीं क्योंकि शब्द तो इशारे किस शब्द से तुम परमात्मा को पुकारोगे इससे क्या फर्क पड़ता है तुम कोई भी शब्द दे देना लेकिन परमात्मा अभी और यही है और संसार कल और कहीं और है संसार यानी भविष्य परमात्मा यानी वर्तमान और तुम दो ढंग से जी सकते हो भविष्य के सहारे या वर्तमान में वर्तमान में जो जीता है वो संन्यास्त है वही है भक्त वही है धार्मिक भविष्य में जो जीता है वो संसारी है वही है अज्ञानी वही है भटका स्वप्न में तंद्रा में निद्रा में बेहोशी में फरीद के इन आखिरी वचनों को ध्यान से समझने की कोशिश करो सर्वर पंखी हेकड़ो फाहीबाल पचास कि सरोवर में पक्षी तो एक है और फसाने के जाल पचास सरोवर पंखी हेकड़ो अकेला है पक्षी और जाल है पचास फंसाने के बचना मुश्किल मालूम होता है बचना करीब करीब असंभव मालूम होता है थोड़ा सोचो कितने जाल हैं, धन का जाल है पद का जाल है यश का जाल है कितने जाल हैं, वासनाओं के आसक्तियों के लोभ के क्रोध के मोह के कितने जाल हैं शरीर के मन के छानो तरफ फंसाने के उपाय और पक्षी है अकेला और जाल है पचास एक से बचो दूसरे में उलझना हो जाता इधर बच नहीं पाते खाई से कि कुएं में गिरना हो जाता इसलिए जो बहुत सजग है वही बच पाएगा बच वही पाएगा जो एक जाल से नहीं बच रहा बल्कि जो जाल के रहस्य को समझ गया उससे बच रहा है एक जाल से बचने में कोई कठिनाई नहीं है तुम बच सकते हो समझो तुम्हारे जीवन में काम वासना है बड़ा जाल है बड़े से बड़ा जाल है उद्दाम उसका वेग है स्वाभाविक है क्योंकि काम वासना से ही मनुष्य पैदा होता है शरीर का कण काम वासना से ही निर्मित होता है मां के पेट में जो तुम्हारा पहला अणु था वो तुम्हारे पिता और तुम्हारी मां की वासना के दो अणुओं का मेल था फिर उसी का विस्तार होकर तुम्हारा पूरा शरीर बना तुम्हारा मन बना तुम बने तुम्हारे रोए रोय में वासना है स्वाभाविक है उसका वेग इतना है तुम लाख कस्में खाओ व्रत नियम संयम बनाओ टूट टूट जाते पछताओ कितने ही फिर फिर उलझ जाते हो लेकिन अगर तुम जबरदस्ती करो तो बच सकते हो फिर बहुत से सन्यासी साधु भिक्षु जबरदस्ती अपने को रोक लेते तुम चाहो तो रोक सकते हो जबरदस्ती क्योंकि काम वासना कुछ ऐसी वासना नहीं कि उससे जीवन संकट में पड़ जाए अगर तुम भूख को जबरदस्ती रोको तो ज्यादा से ज्यादा तीन महीने जिंदा रह सकोगे अगर प्यास को जबरदस्ती रोको तो दो चार दिन भी जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा अगर श्वास को जबरदस्ती रोको तो घड़ी भर भी जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा लेकिन काम वासना को तुम जबरदस्ती रोको तो पूरी जिंदगी तुम मजे से जीलोगे कोई अंतर नहीं आएगा तुम मर न जाओगे इसलिए काम वासना को रोकने की चेष्टा लोगों को बहुत आकर्षित करती भूख को रोको तो अड़चन है मौत खड़ी प्यास को रोको तो अड़चन है मौत खड़ी श्वास को रोको तो अभी मरे कल की बात ही नहीं काम वासना को रोकना आसान मालूम पड़ता है रोक के रहो तुम नहीं मर जाओगे क्योंकि काम वासना का तुम्हारे जीवन से कोई सीधा संबंध नहीं काम वासना से तुम्हारे बच्चों के जीवन का संबंध है तुम्हारा जीवन का संबंध नहीं तुम्हारा जीवन तो तुम्हारे माँ की वासना से शुरू हो गया अब कोई अड़चन नहीं है अब तो तुम यात्रा पूरी करोगे तो काम वासना को लोग रोक लेते काम वासना रुकते ही दूसरा जाल शुरू हो जाता जिन जिनने काम वासना को रोका तुम उन्हें पाओगे कि उनके जीवन में क्रोध अति से हो जाएगा इधर रोका काम उधर क्रोध का जाल उलझा इसलिए साधु सन्यासियों को तुम क्रोध ही ज्यादा पाओगे तुम्हें ऋषि मुनियों की कथाएं मिल जाएंगी जो अभिशाप देने को तैयार ही बैठे जरा सी भूल चुक हो जाए और अभिशाप दे दें और ये जन्म ही ना बिगाड़े अगले जन्म भी बिगाड़ दें तुमने कभी सोचा कि ऋषि मुनियों के साथ ऐसी कथाएं क्यों जोड़ी ऋषि मुनि के जीवन में तो अभिशाप होना ही नहीं चाहिए उसकी तो वाणी पर अभिशाप का स्वर आना ही नहीं चाहिए उसके जीवन से तो सदा ही आशीर्वाद के फूल गिरने चाहिए अभिशाप के कांटे लेकिन जिन्होंने कहानियां लिखी है, उन्होंने कल्पना नहीं लिखी सच्चाई लिखी जिनको तुम ऋषि मुनि कहते हो उनमें से सौ में से, से निन्यानवे ने काम वासना को जबरदस्ती रोक लिया है स्वभाव था क्रोध बढ़ जाएगा क्योंकि जो वेग काम से निकलते थे अब वो कहां से निकलेंगे तुमने एक द्वार बंद कर दिया वेग के निष्कासन का वे कहीं और दूसरी जगह से द्वार खोज लेंगे झरने को तुमने रोक दिया झरना कहीं और से फूट कर निकलेगा तुमने बीमारी एक तरफ से रोकी बीमारी दूसरी तरफ से पकड़ लेगी अगर तुम क्रोध को भी रोक दो क्रोध भी रोका जा सकता है थोड़े ही श्रम की जरूरत है तो क्रोध भी रुक जाएगा तो तुम पाओगे कहीं और से निकलना शुरू हो गया जो लोग क्रोध को रोक देंगे उनके जीवन में लोभ बढ़ जाएगा भयंकर लोभ बढ़ जाएगा लोभ को रोको कुछ और बढ़ जाएगा जाल है पचास जान है एक एक जाल से बचे नहीं कि दूसरे में उलझ जाओगे और कई बार तो तुम समझोगे कि एक जाल से बचने का उपाय ही यही है कि दूसरे जाल में उलझ जाओ तो पहले जाल से बच जाओगे खाली तो तुम भी न रह सकोगे